तीन प्रकार से बताया था शब्दों की उत्पत्ति होती है संयोगात, विभागात, संयोगात्व शब्द निष्पत्ति आद्याय सर्वशब्दान आकाशम एकम एवं समवाय कारण आद्याय सकल शब्दों का आद्य शब्द और मध्य में चित्र शब्द अंत्य शब्द शब्द जो बोला गया था सभी शब्दों की उत्पत्ति का समवाय कारण कौन है आकाश ही होता है सदा आकाश कोई भी शब्द हो आकाश में पैदा होता है और कर्म बुद्धिवत त्रिक्षण अवस्था तो, कर्म के जैसा ज्ञान है उसी प्रकार से इन शब्द भी जो है तीन क्षणोत्तम तो होता है कर्म और ज्ञान ज्ञान भी त्रिक्षण अवस्था ही होता है कर्म भी न्यूनतम तीन क्षण होता है कर्म और बुद्धि के समान क्षण अवस्था उत्तम भवती तीन क्षणों तक स्थिर रहने वाला होता है ऐसा निश्चय कर लो भले सभी शब्दों के असमय कारण और निमित कारण भिन्न भिन्न हो लेकिन समवय कारण तो सदा एक ही होता है और हमेशा शब्द तीन क्षणों तक अवस्था होता है कर्म के समान बुद्धि के समान तो तो आद्य मध्यम शब्द हम नाश के विचार करते हैं आद्य शब्द और मध्यम जितने शब्द है वे सब कार्य शब्द नाश उत्तरोत्तर उत्पन्न होता हुआ जो कार्यभुदा शब्द है उनके द्वारा पूर्व पूर्व शब्द जो है नष्ट हो जाते हैं अंत्यस्तु उपांत्येना और उपांत्य स्तु अंत्येना अंत्य और यह एक पूर्व वाला उपांत उपांति को अंत्य वाला नष्ट करेगा अंति जो है उपांत को नष्ट करेगा अंत को उपांत कर देगा एक दूसरे जो है नष्ट कर लेंगे कैसे है ना सुंदो पशु नशुद्याय से उनका नाश होता है ऐसे आम सिद्धांत है लेकिन तर्क भाषाकर कहना है सुंदर एक दूसरे का नाशक मानना उचित तो नहीं है तो फिर क्या चाहिए उपांत तो उत्पन्न हुआ फिर स्थिति बनी फिर नाश होने जा रहा है तभी तो अंत्य उत्पन्न होएगा तो अंत जो उत्पन्न हुआ वो का नष्ट कर रहा है उपा, उपांत्य को अंतिक स्थिति ही कहां है दो एक क्षण रहता है तीसरा क्षण रहेगा ही नहीं अंत्य द्वितीय क्षण मात्र अनुगामी अंत्यक्षण मात्र अनुगामी होता है तृतीय क्षण है असतः त्रीक्षण तो, तो खुद ही नहीं रहता है तो अंतिनाश जनन असंभव है उपांतिक अनाशक जो है वह कैसे हो जाएगा तस्मात उपांत नाशादेव अंत्यश नाशा। इसे उपांत के नाश के साथ साथ अंत्य का भी नाश मान लेना चाहिए स्वतः नष्ट हो जाए उसका और कोई दूसरा विनाशक की अपेक्षा नहीं है उपांत के नाश के साथ ही अंत्य भी नाश हो जाएगा <coughs> विनाशक शब्द से अनुमान और शब्द नष्ट हो गया यह कैसे निश्चय कर लिया? शब्द के नाश का प्रत्यक्ष हो नहीं सकता शब्द का प्रत्यक्ष होता है स्वतंत्र से नहीं शब्द के नाश का प्रत्यक्ष नहीं हो सकता आपको अनुमान करना पड़ेगा शब्द सुनाई दे रहा था उसे आगे और शब्द सुनाई नहीं दिया तो आपको समझना पड़ेगा पूर्व में जो शब्द सुन रहा था वो नष्ट हो गया उत्तरवर्ती कोई और शब्द उत्पन्न नहीं होगा इसे कहते हैं वो जो है विनाशक अनुमान शब्द के अंदर जो विनाशक है वो अनुमान जन ही से जाना जाएगा तथा ही कैसे और शाइए क्या अनुमान करेंगे आप अनित शब्द शब्द कैसा है उल्टर व्यक्रम यहां शब्दा पक्ष है अनित्या अध्य को पहले रख दिया है पक्ष तो को बात सामान्य देखिए असमुदाय शब्द प्रयोग कर रहे हैं असम शब्द क्यों प्रयोग करते हैं बार बार इसलिए क्योंकि न्याय भी वैश्विक से योगियों को मानते हैं योगियों को जो प्रत्यक्ष होता है उसमें अति निवारण करने के लिए असमदाय शब्द देना पड़ता है असमुदाय शब्द आने का मतलब यह है हमें इस प्रसंग में योगी की चर्चा हम कर ही नहीं रहे योगियों को अलग रंग दिया है कोई मतलब नहीं होता वैश्विक प्रसन्न भी आपने अनुमानों में देखा सबसे क्या बोलते हैं असम बोलते यहां भी हर जगह पूर्व में भी अनुमानों में असम आदि जब भी विषय प्रति चर्चा होती है जाकर क्या करते हैं असम बोल देते हैं अलग हम जैसे लोग आप जैसे लोग सामान्य लोग ऐसा सर हम सब सामान्य योगी तो विशेष हो गया ना उसको अलग करते हैं देवता लोग विशेष है उन सब गलत करने के लिए असम हमेशा सदप्रयोग होता है घटवी थी अनुमान शब्द से अनित्यत्व शब्द के अंदर विनाशावचिन्न सत्ता के योग्य इसका नाम अनित्व ऐसा अर्थ नहीं लेना क्यों नहीं तो प्रागभव में भी गड़बड़ी हो जाएगी प्रागभव सत्ता ही ने अनित्व अभाव प्रसंगा कहीं वहां सत्ता तो है नहीं अभाव में सामान्य जाति नहीं होता विनाशावचि <coughs> सत्ता विशिष्ट योग्योगे वह अभाव में कि प्राग भाव भी अनित्य है वहां लक्षण जाना चाहिए विनाशावचिन्न सत्ता विशिष्ट योग्यम यह बात बनेगी नहीं इसलिए प्राग भाव में अव्याप्ति ना हो इसलिए लक्षण में सीधा सीधा कहना जरूरी है विनाशावचिन्न स्वरूपोत्तम अनित्यम सामान्य वत्वी असमदादी ग्रहत्व ये जो हिस्सा था ये हेतु हेतु अनुमान में इंद्र ग्राह उच यहाँ पर इतना ही कहो इंद्रिय ग्राह्यत्मदादी बाह्य ये सब कुछ मत दो सामान्य मत दो इंद्रिय ग्राह्यत् इतना ही कहोगे आत्म व्यवचार द्वारा ग्राह्य इंद्राही उत्तम बाह्य सब बाहिंद्री कहो मन तो अंतर इंद्रिय है ना अति वक्त निवृत्त हो गया एवं यो योगी बाहर आइए तो क्या करता है दूर दुर्ग्रहण कर सकता है परमाणवा विचार प्रमाणवादी को भी प्रत्यक्ष कर लेता है उसमें अति व्यक्ति वाहन करने के लिए अतः तो योगी निराशार्थम उत्तम असुभि योगियों के अति व्यक्ति निर्वाण करने के लिए या उनके दृष्टि जो विषय परमाणु वारण करने के लिए असम विशेषण देना आवश्यक हो जाता है की की को हैं नहीं नहीं क्यों बांध रहे हैं हमारे यहाँ दो स्टैंडर्ड है हमारे अधिकारियों में हमारे दर्शन के योगी एक अलग अधिकारी है आम आदमी अलग अधिकार दो प्रकार का अधिकारे में जा रहे आपको ट्रेन में जाने से रोक नहीं रहे रहेसी डिब्बे आपको एसी में जाने से रोक रहे है। उसी प्रकार दर्शन शास्त्र कर दिया अधिकारी भेद कर दिया योगी पढ़ेगा न्याय ना उस वालों में पाठ पढ़ाएंगे न्याय ये नहीं पढ़ाएंगे उसके लिए अलग विषय होती है उसके लिए ये छोटी बात बोलने की थोड़ी है उसके लिए वैसे की बात लिखी गई वो अलग सूत्र है उसको एक ग्रंथ लेंगे नहीं तो प्रखंड ग्रंथ आरंभ किया। न्याय दर्शन में योगज प्रत्यक्ष को लेकर अलग ही विचार किया है युक्त, युक्त योगी और योगी सब विचार है उनके लिए भी अपने हिसाब से ने ने सब हुआ है यहां पर वो चर्चा नहीं करेंगे इस तर्क भाषा ग्रंथ आगे संकेत कर देंगे थोड़ा बहुत ज्यादा लंबा ही जाते प्रवेश ग्रंथ है ये और ये अधिकतर अधिकारी तो यही है ना योगी अधिक नहीं संख्या दुनिया में इस ट्रेन में डिब्बा ए सी का कितना होता है एक दो तीन अधिक से अधिक और ट्रेन कितनी है बाईस डिब्बे है इसका मतलब क्या हुआ स्लीपर में जाने के लिए अठारह डिब्बे लगते हैं, चार डिब्बे ऐसी अठारह डिब्बा अन्य है अन्यों की संख्या ज्यादा संख्या ज्यादा है ऐसे योगी चार डिब्बे वाले हैं स्पेशल अन्यों की संख्या ही ज्यादा होती है इसे उनके लिए शास्त्र को महत्व पहले दी जाती सभी वेदों ने भी क्यों कर्म की दिया फिर 80,000 कर्म का प्रतिपादन किया 80,000 हजार मंत्र क्यों? क्यों चार 4,000 ज्ञान है 16,000 उपासना भक्ति क्योंकि इसके अधिकारी संसार में ज्यादा है कर्म की उपासना अलग नहीं कर रहे वो अधिकारी है क्या करें उनको न चाहते हुए वर्गीकरण करना पड़ता है जो उसको अलग करना बोल लो चाहे वर्गीकरण कह लो कोई भी शब्द करना ही पड़ता है पड़ताने के लिए हम लोगों का देश में क्या धर्मनिरपेक्ष को अब फिर भी जाति भेद करी रहे हैं ये यमुगे यमुगे इसको आरक्षण उसको आरक्षण सब भेदभाव कर लेंगे नहीं रहे क्या खूब कर रहे भेद वेदों में कहा ब्राह्मण क्षेत्र में शुद्ध वेद को हम नहीं मानेंगे बाकी सारा भेद मान रहे हैं जी रहे हैं जीना ही पड़ेगा संसारी भेद में जीना है भेद तो खत्म हो ही नहीं सकता अब अभेद तो मुक्ति में ही होगी राजनीति है तो इसलिए इनका कहना है कि भाई देखो साफ साफ कहते हैं भाई योगियों के लिए हमारा विषय नहीं है हम लोगों का अपने बात ही असम दादी किम पुनर योगी सब्धा प्रमाण क्या दुनिया में योगी नाम की कोई चीज है भी? योगियों के सब्भाव को प्रमाण भी है पूर्व पक्ष देखो कैसे पूछ रहा है उच्च भाई है मानना पड़ेगा योगी है दिव्य दृष्टि वाले लोग होते हैं ये मानना पड़ेगा हनुमान से योगी घोषित कर रहे हैं कि इन्हें भी कहीं नहीं मिला कोई योगी आज तक जब कहते देखो मैं प्रमाणों को देख रहा हूं पकड़ लो प्रमाणों में दिखा रहा हूं तो दिखावे पकड़ ले वो प्रमाणों को या हवा में उड़ ले या हवा में चले हवा में सो जाए हवा में बैठे है यानी शरीर बना रहे हैं या बड़ा शरीर छोटा शरीर दुबला शरीर मो, मोटा शरीर सब बना रहे हो ऐसे कोई योगी मिल ही नहीं रहा है ना जिसके तो दीधी दिखाई दे मरने के बाद योगी करके प्रचार कर देते शेरडी साहब बाबा महान योगी थे ये थे वो थे कहानी सौ बना देते लोग बेचारे लाइन लगते रहते, इस धक्का का खाए खाए फिर कितनी कहानी सच्चे उसमें कितनी कहानी झूठे जब जाने जानी शेरडी साहब बाबा को पचास साल पहले आज तो कोई पूछता नहीं था अब पचास साल कुछ सिनेमाओं में सब में आ गए उसमें प्रचार हो अब 25 तीस साल में से तो हो रहे हैं सब तरह उसे पहले कौन जानता था <coughs> उससे पहले कि उसकी जीवनी नहीं थी मैंने उसकी जीवनियों में बाधक बनावटी बहुत बात पर जोड़ दी गई है ये धंधा है बहुत सारे लोग कहानी बनाने जीते जो जूते मारेंगे मरने का पूछते रहेंगे समझ में नहीं आती कैसे पागल दुनिया है तो इसीलिए योगी है हम सीधा नहीं बोल सकते वहां जाओ अमुख्रेस पर योगी मिलेगा वहां जाइए कोई एड्रेस है ही नहीं योगी इसलिए कहते हैं अनुमान सिद्ध कर लेते हैं योगी होते हैं यदि आपको मिलना है तो ढूंढ लो मेहनत करो में आते के पास रहते ना क्या उनका नाम शिवान क्या नाम जो भी था निक्तियान था माता जी के वो बोलता था, हमारे भी बोलते थे वो हाँ भी ढूंढ रहे हैं कोई योगी को मिल जाए और हम लोग भी खूब ढूंढ रहे हैं जहां गुजरात दिशा में गया सब ढूंढा कहीं योगी मिल जाए कोई नहीं मैंने कहा मिलेगा भी नहीं जिंदगी बेकार तेरा वेस्ट हो रहा है इस चक्कर में तो खुद ही योगी है, है अपने आप को भोगी मान ले बाहर योगी को ढूंढ रहा भाग लरे खुद ही ब्रह्म हो जो ब्रह्म है वही योगी है अपने ब्रह्मत्व को पहचान आप योगी हो गए अब वो नहीं कर रहे हो बाहर ढूंढते फिरो कहां मिलेगा इसलिए कहते हैं नया एक लोग बड़े शीर से ही आ गए कहते हैं हम ढूंढते ऊंते नहीं कहीं हिमालय वेला में घूमते फिरते नहीं देखते नहीं है हम तो अनुमान सिद्ध कर देते योगी होते हैं कहीं भी होंगे होंगे कहीं ना कहीं होंगे इस दुनिया में है बस क्या है वो अनुमान परमाणु कसिचित प्रत्यक्ष घटवर्ग ये परमाणु है वो ये अनुमान सिद्ध कर दिए कारण को होना चाहिए ना तो परमाणु में इससे कर दिया है वो जो परमाणु है किसी न किसी को प्रत्यक्ष जरूर होते बोले हमारा प्रत्यक्ष नहीं है असम विषय नहीं है लेकिन किसने किसको भी तो प्रत्यक्ष होता है जिसको प्रत्यक्ष होता है उसी का नाम योगी है कहानी का दाम दिया प्रत्यक्ष तथापि सामान्य विचारो आता उत्तम सामान्य तो वे प्लास्टिक बीच खत्म हो गया अब लौटे वापस सामान्य वत्व स्थिति उसमें हितु तो में जो है ना सामान्य असमुदाधिक ग्राहू का असमुदायने के बावजूद भी सामान्य आदि न्याया असमुदायदी बाह में ग्राही क्या है जाति बिना घटत आदि भी सामान्य भी है उनमें अत व्यक्ति हो जा रहा है वो अत्याण कर क्या करना पड़ेगा सामान्य वत्व स्थिति कह दो और सामान्य में सामान्य नहीं होगा विशेष में सामान्य में नहीं और में सामान्य नहीं है तीनों में तो आप अतिव्यापति व्यविचार निवृत्त हो गया तथापि तथा असम विशेषण देकर योगियों को अलग करने के बावजूद भी का मतलब यही है सामान्य सामान्य विशेष संवाय इन तीनों में विचार हो जाएगा क्योंकि तीनों है क्या? है। तो के असम प्रत्यक्ष उत्तम सामान्य सामान्यदि त्रय से सामान्य सामान्यदि त्रय कैसा है सामान्य विशेष समय उनमें नहीं होता इस सामान्यत्व सामान्य हमारे हेतु सिद्ध हुआ ये हेतु के द्वारा शब्द में हम अन्यत्व को सिद्ध कर दिए निर्णय गृह थे निष्ठा जाती तथा भाव से गृहिये पहले नियम बता चुके हैं इसलिए इंद्र के द्वारा शब्द जब ग्रहण होता है तो श्रोत इंद्र के द्वारा शब्द अभाव का भी हो जाएगा इस प्रकार से शब्द विनष्ट हो चुका है यह आपको श्रोत इंद्र के द्वारा प्रत्यक्ष कर सकते हैं तो शब्द का सामान्य लक्षण क्या है आकाश विशेष शब्द आकाश का विशेष गुण गुण शब्द अतः और स्पष्ट करना है श्रोत ग्राह्य वृत्ति गुणत्व व्याप्ति जातिमान शब्द वृत्ति जो गुणत्व्यापी जाति तदान शब्द श्रोतग्राह वृत्ति पद ना रखें तो गुण जाति की व्यापार जातियों में भी हो जाती है गुणत्ति रूपत्व भी है रसत्व भी है गंधत्व भी है इसलिए गुणत्व्यापी जाति मान तरह का हो तो रूपादी व्याप्ती हो जाती पड़ेगा श्रोतग्राह वृत्ति जो जाति ऐसा कहो। कहा वृत्ति पद अवश्य देना पड़ा और क्या श्रोतग्रह वृत्ति पद गाय श्रोत ग्रह वृत्ति शब्द इधर सीधे तब तो कहा चला जाएगा शब्दत्व जाति में व्याप्ति नहीं होता ना गुणत्व तो का व्यापी जाति शब्दत्व जाति पहले जान में वो तो भी शब्द देना ही पड़ेगा श्रोत ग्रहण जाति तद्वान शब्द सामान्य गुण हो गया शब्द आकाश का विशेष गुण हो गया कदम मुगल अन्याय था ना उसे अर्थ तो दूसरा भी इन्होंने दिखाया है तो ये दिखाना चाह रहे हैं कि फल मतलब वो जो है कदम फल नहीं किंतु पुष्प फिर कदम पुष्प कहने के हर पुष्प में ऐसे ही होता है बीचे बीजों को कर्णिका होती है फिर दो चार पंकुड़ी फिर आठ पंखुड़ी हो जाते हैं फिर बढ़ते जाते हैं बढ़ते जाते हैं बढ़ते जाते हैं पंकुड़िया अर्थ ले रहेगी कदम्ब के मुकुल से पंकुड़ियों को अर्थ तक ले जा रहे हैं वो भी वैसे तो घटाने कोई दिक्कत नहीं है लेकिन कदम मुकुल में रूढ़ करना है, न्याय इस तरह से रूढ़ है वो किसी भी पुष्प का सकते थे पुष्प पटल कदम मुकुल क्यों कहा गौरव पुष्प पटल कह देते बन जाता तब भी न्याय पुष्प पटल न्याय कदम मुकुल करने के बिचा देते फल में ही कदम फल जैसा दश दिशाओं में हो जाता है व्याख्या कर देते हैं अपने अपने कोई भी चीज का नाश होता है ये नाश के प्रति विचारणीय विषय बनता है यहाँ क्योंकि दो बात कहा गया था ना एक नष्ट हो जाएंगे करके कहा कि नहीं कैसा होगा भाई कि खुद ही रहेगा ही उसको नाश करने के लिए उप नष्ट होते हुए अंत्य हुआ उपांत नष्ट होते हुए भी अंत पैदा ही हो रहा है मानोगे फिर अंतनाश कर उपांत रहेगा ये कहां रहेगा ही तो नष्ट कैसे करेगा इसे उपांत के नाश के साथ ही अंत का भी नाश मानना यहां भी समस्या होती, उपा होती है उपांत का नाश होते हुए अंत पैदा ही नहीं हुआ साथ ही नष्ट हो गया का मतलब क्या अंत पैदा ही नहीं हुआ फिर के नाश के नहीं हुआ। नाश का नाश का प्रश्न कहा होता इसे वास्तव में कोई विनाश है दो प्रकार की मानी जा सकती है विनाश के पीछे दो कारण है एक तो सह अनवस्थान रूपा विनाश है विरोध को लेकर विनाश होता है एक साथ दो नहीं रह पाएंगे ऐसे घट का ज्ञान है तो घट का ज्ञान नहीं हो सकता एक घट का अज्ञान है घट का ज्ञान नहीं हो सकता इस विरोध हो गया एक साथ घट का ज्ञान भी है घट का अज्ञान भी दोनों एक ही व्यक्ति में एक साथ में नहीं रह सकता सह अनवस्थिति है सह अवस्थित नहीं हो सकते इस वजह से क्या होगा एक उत्पन्न हो तो दूसरा नष्ट हो जाएगा मैं यदि देशावच्छेदन प्रकाश है तब देशावच्छेदन नहीं, नहीं हो सकता स अनवस्थान है विरोध का कारण तब नाश हो जाता है ऐसे दो में से एक उत्पन्न तो पर दूसरा नष्ट हो जाएगा दूसरी तरीका है वध्य घातक भाव वध्य घातक भाव वहां पर दोनों सावस्थित रह सकते हैं वृद्धि भी खड़ा है घातक भी खड़ा है सावस्थिति है दोनों का सावस्थिति काल में एक दूसरे नाश नाशक बन जाते हैं, एक दूसरे का नाशक बन सकता है दो आदमी खड़ा है एक वी है दूसरा उसका नाशक है वो उसको गर्दन काट सकता है दोनों की सावस्थिति में कोई आपत्ति नहीं दोनों साथ में खड़े हैं कोई आपत्ति नहीं है पैकेट चढ़ दो साथ में सट सट करके तो चोरी कर लेते धक्का मार मारते लाइन में आगे पीछे भीड़ उसे वो, वो निकाल लेते हैं है ना इसलिए सा अनवस्थिति को लेकर के विरोध हो सकती है और सवस्थिति रहते विरोध जो होता है वहा विक घातक बहुत माना जाता है और ये जो शब्द का नाश है वी को भी रास्ता अपनाई पड़ेगी दोनों साथ में थे शब्द उपांत नष्ट होते हुए अंत को उत्पन्न कर दिया है अंत को उत्पन्न करने के बावजूद भी त्रिक्षण होने से अपने त्रिक्षणावस्था में स्थित है कौन अपने उपांत ऐसे मान करके व्य घातक दोनों में आएगा तो नष्ट हो जाएंगे यह व्यवस्था इन्होंने दिया है तो इस युक्ति को लेकर के सिद्धि है यहां और कुछ लोग जैसे मीमांसक है व्याकरण है लोक शब्द को नित्य मानते शब्द को नित्य मानते उनका अनुमान है शब्द क्यों आकाश मात्र बोल आकाश परिमाण जैसा आकाश मात्र विद्यमान जो परिमाण है वो नित्य होता है वैसे आकाश मात्र वो शब्द भी नित्य होता है यह अनुमान कर दिया तो अनुमान लेकिन ठीक नहीं है आकाश मात्र गुणत्वा अनुमान बनाना ये इतना आकाश मात्र गुणत्व तर नित्यत्म नहीं हो सकता क्योंकि इस हेतु में अनेक शब्द देने पड़ जाएंगे विशेषण जोड़ते जाना पड़ेगा उसको क्या आकाश और घट का संयोग भी आकाश में रहता है कि नहीं आकाश घट संयोग कहा है आकाश में रह संयोग में क्या है आकाशमात्रित्व है वह संयोग्य संयोग इस तरह से आप दोष दे सकते फिर आप आपको पड़ेगा हेतु तो में संयोग भिन्नत्व स्थिति आकाशमात्र गुणत्वादाना पड़ेगा संयोग भिन्नत्व स्थिति देनी पड़ जाएगी चलो फिर भी आकाश शेव जो शेव गुण है वह केवल आकाश मात्र में ही गुण नहीं है अभी घटका तो भी गुण है ऐसे कह सकता कोई पूर्व पक्षी वह दोनों में रहता ना हमेशा गुण आ मात्र से ही मातृत जीवत हो जाएगा आकाश मात्र में रहने वाला कहना संयुक्त तो क्या है आकाश में भी रहना है घट में भी रहा इसे मातृ शब्द व्यवस्था बन जाएगी हमारी विशेषण जोड़ने की कोई जरूरत नहीं है ऐसा कह शब्द के अनुमान प्रमाण सही सिद्ध नहीं है अब पूर्व क्या करेगा अपनी बातें और मजबूत करने के लिए प्रतिविज्ञा प्रमाण दिलेगा गकार जिस प्रकार के गकार मैंने कल सुना था वही गकार अब सुन रहा हूं तो प्रतिविज्ञा से होगी। इनित्य न हो गई? तो प्रतिविज्ञा नहीं हो सकती वही कैसे कहती ये प्रति साधक है उत्पन्नों का कार्ठों का कार्य व्यवहार तो हो रहा है तब तो हम लोग ये तो कहेंगे ना उत्पन्नों का कार यदि नित्य था ग उत्पन्नों का कार विनष्ठों का कार कैसे अनुभव होगा इसलिए मानना ही पड़ेगा सब अनित्य है सब नित्य तो दूसरे अनुमान कर सकते शब्द नित्या निष्पर्श द्रव्यवाक आकाशवाद स्पर्श रहित द्रव्य होने से आकाश के समान शब्द नित्या निष्पर्श द्रव्यवाक आकाश हो तो ऐसा अनुमान कर दिया निष्पर्श में स्पर्श रहित तत्व स्पर्श रहित लेन समस्या काम करेंगे वायु में भी चला जाएगा ये रूप है रहे। कोई हमें जरूरत नहीं है हमें उल्टा तर्क देना है ना फिर तो तुम्हारा मतलब ऐसे अनुमान करोगे वायु भी सदा नित्य हो जाएगा वायु का कार्य ही नहीं रहेगा फिर आपत्ति देना है इसलिए इस तरह के हेतुओं से आप वो कोई बात सिद्ध नहीं कर सकते नित्यत्व अनित्व सिद्धि में निष्पर्शत्व निरूपत्व इत्यादि हेतु तो प्रयोजनी होता उपाधि देंगे हम आप और मीमांसा कहते हैं शब्द को द्रव्य सिद्ध करने शब्द द्रव्यम साक्षात संबंध इंद्रग्रहत्वाद घटा दे जिस घट गया साक्षात समय से ग्रहण कर लिया साक्षात संबंध है ये में है साक्षात संबंध से शब्द को ग्रहण कर रहा है साक्षात समित होने के नाते द्रव्य मानना चाहिए ये ने अनुमान कर दिया घटादी के समान वो भी द्रव्य हो जाएगा संयुग और समवाद इन दोनों संबंधों को साक्षात संबंध माना गया है सभी के द्वारा हम क्या करेंगे तो वहां उपाधि देंगे रूपाधियों में चक्षर इंद्रियों के द्वारा ग्राही होते हैं रूप भी क्या है चक्षुर के द्वारा साक्षात ग्राही है वह अति हो जाएगा साक्षात संबंधी ने इंद्रग्राही तो कहां है रूप में है लेकिन वहां द्रव्यत्व? नहीं है विचार होगी नहीं साध्य हेतु चला गया इस तरह से दोष देख करके उनको इन अनुमानों का भी खंडन कर लेना चाहिए इसके बाद आता है बुद्धि अर्थ प्रकाश बुद्धि ही विषय के प्रकाश माने ज्ञान को बुद्धि कहते हैं अर्थ के प्रकाश प्रकाश माने ज्ञान उसको बुद्धि कहते हैं नित्य अनित्य नित्या, नित्या जो। वह ज्ञान भी अर्थविषय जो हो उस प्रकार बुद्धि सबसे कहा गया है वह बुद्धि भी दो प्रकार का है नित्य ज्ञान और दूसरा नित्य ज्ञान ऐसी बुद्धि नित्या अन्न दिया तो अनित ईश्वरीय जो ज्ञान है, है।, है वो नित्य है और अन्य दिया ईश्वर से भिन्न सब देवी देवता मनुष्य कीट पतंग वगैरह सबके बाद जो ज्ञान है वो अनित्य ही होगा और इस ज्ञान का लेन वास्तव में भेद जो दूसरे रंग से किया वैश्विक दर्शन में विद्याचा, विद्याचा। एक विद्या च विद्या च एकद नविद्या है दूसरे विद्या है दो भेद होते हैं उनमें से अविद्या के चार भेद किए विद्या तो एक ही है जो तो मोक्ष दे उसका नाम विद्या है नविद्या का चार भेद है संशय विपर्य अनध्यवसाय और स्वप्न संशय विपर्य अन्व्यवसाय और स्वयं ये चार भाग बांटते हैं वैशेषिक दर्शन और वहाँ अन्यत्र अन्न भटने तो हितर गुणों करीजिए सर्वे तुर्गुणों बुद्धिर् अन्व्यवसाय विषय वृत्ति गुण्त्ति मती बुद्धि ये वास्तविक ज्ञान का लक्षण है अहम जाना इत्याक व्यवसाय ज्ञान होता है उसका विषय जो होता है व्यवसाय ज्ञान उस व्यवसाय ज्ञान में रहने वाला गुणत्व तो जाती है ज्ञानोत्व तो जाती तद्वान तो का नाम बुद्धि इस प्रकार से विलक्षण इन्होंने किया जा रहा व्यवसाय विषय गुण है और दूसरे ढंग से ज्ञान को फिर भेद करते हैं तो अनित्य और नित्य भेद तो कर दिया था विद्या और विद्या रूप से भिन्न कर दिया अनित बुद्धि को भी फिर अब क्या करेंगे इसलिए स्मृति अनुभव दो है स्मृति और अनुभव ऐसे कर लेंगे अनुभव फिर चार प्रकार दो प्रकार यथार्थ अथार्थ अथार्थ तीन संशय पर ठीक है ना और यथार्थ चार प्रत्यक्ष अनुभूति शब्द वेदार्थ ये सब पूर्व सब बाकी ग्रहण कर लेना चाहिए इसे अवस्थापण नहीं करते हैं ये कथन यहां नहीं स्वप्न को कहा रखा जाए मिथ्या माना जाए यथार्थ माना जाए हु? स्वप्न ज्ञान सदा मित्य में ही होता सदा सत्य में ही होता <coughs> और सत्य अपने काल में भी नहीं है वो भविष्य का सूचक होता है कई बार लेकिन अपने काल में जो भी हो रहा है वो सब जुटा ही है इतने बुद्धि के अंदर सब हो नहीं सकते गाड़ी घोड़ा नहीं चल सकते पूरी तत्ती में जो मन बैठा हो वहां थोड़ी गाड़ी घोड़ा चलेगा अतएव काल दृष्टिया विषय दृष्टिया देश दृष्टिया सप्रथम इतिये लेकिन सबसे लक्षित विषय यदि भविष्य में जाकर के यथार्थ हो जाए प्रत्यक्ष हो जाए उत्तरांश में उसकी सत्यता माननी पड़ेगी नहीं पुत्रांश अब उसको सत्य मानना पड़ेगा तो स्वप्र को किस कोटी में रखेंगे इसीलिए तब कहते हैं जो किसी कोटी में रखो ही बात किसी को ज्ञान कोटी में तो है ही है, है ना लेकिन ज्ञान विशेष कोटि उसको घुसाने कोशिश नहीं करना और उसके कारणों में चले जाओ स्वप्र ज्ञान के कितने कारण है क्यों होती है आदमी तीन कारण माना गया है एक तो संस्कार दूसरी धातु दोष तीसरा विशेष है वो तो आपका अध्यक्ष नामक कारण जब पूरी तथ्य नाड़ी में प्रवेश कर जाता है होगा पृष्ठ चार सौ सत्तावन चार सौ सत्तावन धातु धातुषम में भी जो धातु प्रदान हो जाए पित्त प्रदान हो जाए कफ प्रदान हो जाए अलग स्थिति में भी अलग अलग लोगों के लिए वह स्वप्न जो है दोषा जी की से प्रकृति स्पष्ट हो ही रहा है कि अलग अलग प्रकार के स्वप्न आएंगे पित्त दोष होगा कहे भयभीत हो जाएंगे कफ दोषे लगते हम राज्य गलाई घोट रहे हैं अलग प्रकार के स्वप्न जैसा शरीर है उसके तो अनुसार स्वप्न आपको संस्कार की पटता से स्वप्न होता है धातु दोष से स्वप्न होता है और अदृष्ट के वजह से स्वप्न होता है इस सूत्र नीचे दिया है नैसर्विक चरित्र का रेग चरित्र रेग उनचालीस नैसलिक चरित्र में महाकवि हर्ष ने कहा है दमयंती को स्वप्न हुआ और स्वप्न में ऐसा व्यक्ति देखा जिसको उसने कभी जन्म में देखा नहीं करोति दृष्ट अत्यवाद जनदर्शनावन पृष्ठ का निचले से दूसरे में दिया प्रकिया एक उन्चालीसवे श्लोक नैशन चरित्र में महाकवि श्रीरक्ष ने कहा कभी न देखे हुए नल को से स्वप्न में देखा इसे अदृष्ट तीन हो गए इसके कारण तो संस्कार पाठो धातु वैश्य और तीसरा अदृष्ट इन कारणों से सफर जब पैदा होता है उन सफरों में यदि सूचक हो वो भविष्य के यथार्थ रूप में भविष्य में प्रकट भी हो जाता हो तब तो जाकर के उसको उत्तरांश में सत्य माना जाएगा अंत उसको मिथ्या ही मानना चाहिए